तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में भगवान भाष्यकार ने अपना मत बताया मतांतरों का अनुवाद करके उनमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं तो कुछ लोग जो ये मानते हैं कि जीव ब्रह्म का अवयव है मान लो या यानी पर ब्रह्म को ही गंतव्य मानने वालों को उनका जो मानना है गनता जीव और गंतव्य पर इसमें गंतव्य पर के स्वरूप का विचार करके तो बताया गया कि पर ब्रह्म गंतव्य नहीं हो सकता अब गनता के स्वरूप का विचार करके भी यह सिद्ध किया जा रहा है पर को गंतव्य नहीं माना जा सकता उनकी मान्यता के अनुसार यदि परब्रह्म को गंतव्य मानेंगे और जीव को गनता मानेंगे तो गनता जो जीव है उसका गंतव्य ब्रह्म के साथ क्या संबंध है क्या गंतव्य जीव गंतव्य ब्रह्म अवयवी और गनता जीव उसका अवयव है अवयव अवयभाव संबंध है दोनों में या विकार विकारी भाव संबंध है जीव परब्रह्म का विकार परब्रह्म जीव का विकारी यानी कारण यह कार्य कारण भाव संबंध है क्या या जी, गनता जीव गंतव्य ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है तो गनता का क्या स्वरूप है तो इसमें से गन्ता को यदि ब्रह्म का अवयव मानते हैं और गंतव्य ब्रह्म को उसका अवयवी मानते हैं तो गंतव्य अवयवी रूप पर ब्रह्म में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अवयव को तो अवयवी नित्य उपलब्ध ही है अवयवी में ही अवयवी के साथ ही अवयव रह रहा है न उपलब्ध ही है प्राप्त ही है तो जो गत है प्राप्त है वही गंतव्य नहीं होता प्राप्त ही प्राप्तव्य नहीं होता तो अवयव को तो अवयवी नित्य उपलब्ध होने के कारण गनता को गंतव्य का अवयव मानने पर भी गंतव्यत्व की अनुपत्ति नामक दोष बनी हुई रहा है और ब्रह्म को श्रुतियों ने निष्कल कहा है कहा है और आप निष्कलादि रूप ब्रह्म को बताने वाले श्रुति से विपरीत ब्रह्म को सावय हैं ऐसी कल्पना कर रहे हो तो श्रुति विरोध भी होगा अवयविक्व ब्रह्म में अनुपन्न भी है ये दो दोष बताए गए तो अवयव पक्ष में विकार पक्ष में भी यह दोनों दोष समान रूप से आते हैं विकार है कार्य विकारी है कारण तो जैसे घट मिट्टी का विकार है तो विकारी मिट्टी घट में अनुसूत ही है कार्य में कारण अनुसूत होता है वह उसे प्राप्त ही रहता है कारण को छोड़कर के कार्य रही नहीं सकता यदि छोड़ेगा तो कार्य के अभाव का प्रसंग आएगा तो ऐसा घट जैसे मिट्टी का कार्य है ऐसा जीव ब्रह्म का कार्य है मानेंगे तो इस पक्ष में भी विकार जो जीव है उसे विकारी ब्रह्म उपलब्ध ही है वह ब्रह्म को छोड़ करके रहेगा नहीं रहेगा तो घट को छोड़ करके घड़ा रहना चाहेगा तो उसका अभाव प्रसंग आता है तब्य गंतव्यत्व की अनुपपत्ति नामक दोष समान रूप से आया और श्रुति पर ब्रह्म को अन्य देव अविदितात अविदितात् अथवा अधि इत्यादि कारण से भी अतीत बता रही है इसलिए वास्तविक कारण तो कार्य कारण भाव भी जीव और ब्रह्म का बनेगा नहीं इस प्रकार ये जो पक्ष हैं अवयव पक्ष तथा तो विकार पक्ष इन दोनों में समान दोषों को बता करके एक ये और दोष बताया तीसरा इन दोनों से अतिरिक्त वो बताया गया कि ब्रह्म तो जीवों का चाहे अवयवी मानो परब्रह्म को तो वे अपने अवयवी ब्रह्म के साथ संलग्न है तो जैसे एक स्थिर अचल पत्थर के अवयव वे भी स्थिर ही रहते हैं उनमें गमना-गमन नहीं होता और उस स्थिर अचल पत्थर का कार्य जो मेढक है वह भी उस पत्थर को छोड़कर के कहीं जा नहीं सकता वो भी हो गया एक प्रकार से गमना गमन उस मेड़क का अनुपपन्न, अनुपलब्ध असिद्ध ऐसे ही ब्रह्म को चाहे ब्रह्म का जीव को विकार मानो या अवय मानो दोनों पक्ष में जीव में जो जीव का अवयवी या विकारी ब्रह्म है वह अचल होने से स्थिर होने से संसार गमना गमन अनुपन्न होगा एक दोष बताया अब जो तीसरा पक्ष है दो पक्ष का निराकरण हुआ तीसरे पक्ष का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है अथ अन्य एवं जीवो ब्राह्मण इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार 850 नंबर पृष्ठ पर टीका में अंतिम पंक्ति में अंतिम शब्द हैं तृतीय कल्पम अनुद्य विकल्पय दूषयति अथ इत्यादिना जो तीन कल्प किए गए थे गंतव्य के स्वरूप का विचार करने के लिए गनता के स्वरूप का विचार करने के लिए गंतव्य ब्रह्म का गनता जीव को अवयव मानोगे या विकार मानोगे या सर्वथा गंतव्य से घनताजीव को अन्य मानोगे ऐसे तीन विकल्प किए गए थे ना इन तीन विकल्पों में से दो विकल्पों में तो दोष बताया गया अब तृतीय विकल्प का अनुवाद करके तृतीय विकल्प है गंताजी गंतव्य ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है ये विकल्प इसका अनुवाद करके फिर विकल्प स्तृतीय विकल्प का निराकरण करने के लिए गंता जीव के जीव गंतव्य ब्रह्म से भिन्न है ऐसा अनुवाद करके फिर उस गंतव्य ब्रह्म से भिन्न जो गनता जीव है उसका परिमाण पूछा जा रहा है घनता जीव का क्या वह अनुपरिमाण होगा या मध्यम परिमाण होगा या व्यापक होगा ऐसे तीन विकल्प किए जा रहे हैं ब्रह्म से गंतव्य ब्रह्म से सर्वथा भिन्न जीव के परिमाण के विषय में वह अनुपरिमाण वाला है या मध्यम परिमाण वाला है या व्यापक है ऐसा इसलिए कहते हैं कि तृतीय कल्पम विकल्प तो तृतीय विकल्प का निराकरण करने के लिए तीन अलग विकल्प करके जीव के घनता के परिमाण के विषय में तीन विकल्प करके फिर दूसरती तीनों कल्प बन नहीं सकते हैं ये बताया जा रहा है अथ इत्यादि से तो भाष्य में है उसी पचासी नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में अथ अन्य एवं जीवो ब्रह्मण ये अनुवाद हुआ तृतीय विकल्प का जो शुरू में तीन विकल्प किए गए थे वा तो तृतीय विकल्प का अनुवाद हुआ कि ब्रह्म से जीव अन्य ही है अब इसमें तीन विकल्प करके दोष बताए जा रहे हैं। गंता जीव को गंतव्य ब्रह्म से सर्वथा भिन्न मानेंगे तो उसका परिमाण बताओ क्या है तो अब विकल्प ये जो टीका में कहा था वो विकल्प बता रहा है कि सो अनुर व्यापी मध्यम परिमाणों वा भवि तुमती सो यानी गंता जीव गंतव्य ब्रह्म से भिन्न गंता जीव क्या अनु है अनुपरिमाण वाला है या व्यापी यानी व्यापक है विभू है या मध्यम परिमाण वाला है तीन परिमाण होते हैं विभू वीभु, विभुत्व परिमाण और मध्यम परिमाण और अणुत्म परिमाण तो ये ब्रह्म में क्या परिमाण है तीन में से तो इन तीनों में से कोई भी परिमाण मानेंगे तो जो दोष आता है वो दस बता रहे हैं तो व्यापित्व पक्ष को ग्रहण करके उसमें जो दोष आता है उसे पहले बताते हैं व्यापित्व गमन अनुपत्ति गंता जीव का विभुत परिमाण मानेंगे यदि आकाश के तरह वह व्यापक है तो फिर गमन सिद्ध नहीं होगा आकाश कहीं आता जाता है कि नहीं नहीं आता जाता क्यों नहीं आता जाता वो सर्वत्र विद्यमान होने से गंता वही होता है जो एक देश में हो एक देश में ना हो तो जहां है वहां से गमन शुरू करके जहां नहीं है वहां हो जा सकता है लेकिन विभू होने के कारण वह कहीं जा आ नहीं पाएगा गमन सिद्ध नहीं होगा तो व्यापित्व गमन अनुपपत्ति क्योंकि गंत गंतव्य जो ब्रह्म है वो भी व्यापक और जीव भी व्यापक तो दोनों एक दूसरे को तो प्राप्त ही है तो गं तो व्यापक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए व्यापक जीव को कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है ये मानना पड़ेगा हाँ देशतः अपरिच्छिन्नता आ जाती है दो में वस्तुत तो परिचिनता नहीं अपरिन्नता नहीं आएगी देश अपरिचिन्न तो हो सकता तो व्यापकता का अर्थ है देश अपरिचिन्न तो काल से अपरिचिन्न देश से अपरिचिन्न दो वस्तु बन सकती है तार्किकों है कहीं एक व्यापक पदार्थ है आकाश भी व्यापक है वो नित्य हैं काल भी व्यापक है नित्य हैं और आपका दिशाएं भी व्यापक है नित्य हैं और आत्माएं अनेक हैं व्यापक हैं ऐसे कई चार द्रव्य उनके हैं आकाश हैं वस्तु तो देशतः अपरिछिन्नता कालतः अपरिचिन्नता अनेक वस्तुओं में वो लोग मानते हैं वस्तुतः तो अपरिछिन्नता वो नहीं होती तो व्यापक का अर्थ है देशतः अपरिछिन्न नित्य का अर्थ है काल से अपरिचिन्न और अद्वैत का अर्थ है वस्तुतः तो अपरिचिन्न वो अद्वैत वस्तु होगी उसमें वस्तु तो अपरिचिन्नता अपरिचिन्नता अभे भे सिद्ध नहीं होगा परिचिता है स्वतंत्र सत्ता वाली वस्तुएं हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न होगी यही वस्तुकृत परिचिनता है परिच्छेद है द्वैतवादियों की यहां अनेक व्यापक पदार्थ हो सकते हैं तो व्यापित्व गमन अनुपत्ति लेकिन व्यापक पदार्थ में गति नहीं होती ये वो भी मानता है। गति होती है देश से अपरिचिन्न पदार्थ में और ये तो व्यापक है का अर्थ है देश से अपरिछिन्न है तो उसमें फिर गति नहीं तो इसलिए गमन सिद्ध करने के लिए उसे गंता सिद्ध करने के लिए व्यापक नहीं मान सकते तो गंता है गति करने वाला है तो फिर मध्यम परिमाण या अनुपरिमाण मानना पड़ेगा तो मध्यम परिमाण यदि मानता है, तो ये दोष बता रहा है कि मध्यम परिमाणत्व अनित्व प्रसंग है तो मध्यम परिमाण वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सब अनित्य है मध्यम परिमान होता है कार्य का अनित्य वस्तु का वो होता है त्रिअनुक् से लेकर के तार्किकों के यहाँ ये घट आदि पर्यंत पर्वतादि पदार्थ पर्यंत अंतिम अवयवी तक मध्यम परिमाण है घटादी पदार्थ होते हैं मध्यम परिमाण वाले उनका न तो अनुत्व परिमाण है न तो परम महत्व परिमाण है विभू भी नहीं है वे तो मध्यम परिमाण वाला घट के तरह शरीर के तरह मानेंगे जीव को तो फिर शरीर जैसे मध्यम परिमाण हो वाला होने से अनित्य है ऐसे मध्यम परिमाण वाला होने से यह जीव भी अनित्य हो जाएगा तो मध्यम परिमाणत्व अनित्यत्व प्रसंग ये कहते हैं अनुत्व पक्ष लेते हैं तो अनुत्व पक्ष में दोष बताया जा रहा है अनुत्व कृष्ण शरीर वेदन अनुपपत्ति, तो यदि अनुपरिमान वाला होगा पर अनुपरिमाण होता है परमाणु और देुक तो फिर मध्यम परिमाण न होने के कारण या अभियु परिमाण न होने के कारण अनुपरिमाण होगा तो शरीर में कहीं ए, शरीर के एक अंश में रहेगा तो जहां है वो चेतन जीव वहीं की संवेदना ज्ञान उसे होगा तो सर्वत्र शरीर में जो सुख दुखादि होते हैं उनकी संवेदनाएं न होने की आपत्ति आएगी ये दोष है अणुत्व परिवहन पक्ष में तो अणुत्वे कृष्णा शरीर वेदन अनुपपत्ति तो संपूर्ण शरीर में होने वाली जो संवेदनाएं हैं वह न होने की आपत्ति आएगी अनुपरिमाण मानने पर इसलिए गंता जीव को जो गंतव्य से सर्वथा भिन्न है न तो अनुमान सकते है न तो मध्यम मान सकते हैं न तो व्यापक मान सकते हैं आगे कहते हैं कि प्रतिषिधे चनुत्व मध्यम परिमाणत्वरे पुरस्ता जीव का अनुत्व परिमाण मध्यम परिमाण मानने वालों का जो पक्ष है उसका हमने पहले विस्तार से खंडन किया है और उसे वहीं पर देखना है विस्तार से यहां तो सामान्य रूप से बता दिया मुख्य रूप से जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता ये बताने के लिए आगे हैं परस्माच्य अन्यत्वे जीवस् तत्वसी इत्यादि शास्त्रबाद प्रसंग तो अन्यत्वे परमात्मा से जीव को यदि भिन्न मानते हैं ये तृतीय विकल्प था न पहले वाला मूल में जो शुरू में तीन विकल्प किए थे वो उसमें फिर जीव को ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो क्या परिमाण होगा उसका निराकरण कर दिया और कहते हैं जीव को यदि ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो शास्त्र विरोध नामक दोष भी उपस्थित होगा तो परस् अन्यत्वे जीवस्य से इत्यादि शास्त्र बाध प्रसंग तत्वमसी इत्यादि शास्त्र अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि शास्त्र बता रहे हैं जीव ब्रह्म से अभिन्न है और आप कह रहे हो कि जीव ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है तो तत्वमशादि शास्त्रों का बाध यानि विरोध नामक दोष आपके मत में आएगा जो हो, जीव को ब्रह्म से सर्वथा भिन्न मानना चाहेंगे उनके विकार अवयपक्षरपी इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ठीक है तो ये आगे वाला जो है तो विकार आवयो पक्षयो रपी, समानो अवय पक्षी तो जीव को ब्रह्म का विकार मानते हैं या अवयव मानते हैं तो इस पक्ष में भी शास्त्र विरोध शास्त्र प्रसंग नामक दोष समान है यदि विकार पक्ष वाले और अवयव पक्ष वाले शास्त्र विरोध नामक दोष को अपने मत से ये कह करके निवृत्त करना चाहेंगे ये बताएंगे कि ये दोष हमारे पक्ष में नहीं है शास्त्र विरोध अभेद शास्त्र विरोध दोष नहीं है ऐसा बताना चाहेंगे तो उसका भी अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती तो ये विकार अवयो यो अवयो तदन्यवाद इत्यादि का अवतरण है टीकाम अभेद श्रुति विरोध रूपो दोषो मम नभेदवादी आह विकार अवयो अवयो से तो विकार यो हो विकारअवयो त इति विकार वादी तथा अवयव वादी, जीव को ब्रह्म का विकार मानने वाले जीव को ब्रह्म का अवयव मानने वाले यदि ये, ये कहते हैं कि विकार और विकारी अवयव और अवयवी इन दोनों का अभेद होता है अनन्यत्व होता है इसलिए जीव ब्रह्म का अभेद बताने वाले शास्त्र का हमारे मत में विरोध नामक दोष नहीं है क्योंकि अवयो अवयवी का आपस में अभेद होता है कार्य कारण का आपस में आपस में अनन्यत्व होता है अभेद होता है इसलिए जीव ब्रह्म एक दूसरे के कार्य कारण या अवयव अवयवी हैं तो उनमें अभेद ही होने से अनन्यत्व ही होने से तत्वमशादी अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध हमारे मत में नहीं है अदोष ही है विरोध नामक दोष नहीं है ऐसा यदि कहना चाहेंगे विकारवादी तथा अवयववादी तो उनका निराकरण करते हैं भस्कर भगवान न इत्यादि से न इत्यादि का अवतरण है भिन्नयो रभेदो मुख्यो न नुक्तों विरोधात इति परिहरति न इति तो जो एक दूसरे से भिन्न है उनका मुख्य अभेद नहीं हो सकता तो विकार विकारी से सर्वथा अभिन्न नहीं है भिन्न है अवयव अवयवी से सर्वथा अभिन्न नहीं है भिन्न भी है इसलिए तो अवयव, अवयवी भाव और कार्यकारण भाव संबंध बन रहा है सर्वथा अभिन्न वस्तुओं में कार्य कारण भाव नहीं होता और यहाँ कार्य कारण भाव हो रहा है का अर्थ है कि ये आपस में भिन्न है भेद में ही संबंध होता है कार्य कारण भाव या अवय अभिभाव। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भिन्न टीका में टीकाकार की न मुख्य तो जो परस्पर भिन्न है उनका वास्तविक अभेद उचित नहीं है अभेदो, अभे, अभेदो मुख्यो नुक्त क्यों विरोधात भिन्न है तो उनका अभेद मानना विरोध है तो मुख्य भेद नहीं होगा ये अवय का जो अभेद मानते अन्यत्व मानते हैं वह गौण अन्य होगा इस अभिप्राय से भस्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि न मुख्य एकत्व तो अनुपपत्ते या भेदा भेदाभेद क्या नाम है ये भेदा भेद है न भेदा भेदवादी है हाँ भेद हा? तो विकार पक्ष और अवयव पक्ष भेदाभेदवादी का होने के कारण मुख्य अभेद जीव का ब्रह्म के साथ इस मत में सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए अभेद श्रुति विरोध नामक जो दोष है वह बना ही रहेगा आगे हैं प्रसंगः पक्षु अमोक्ष प्रसंग इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच पक्षत्री आयुक्त संसारिवत्वजीवभाव नाशे तात्विक जीव स्वरूप नाश प्रसंगात नच त्वजीवस्वनाश प्रसंगा न अस्मरीवया ब्रह्मात्म जीवस्थ तात्व अंगीकृत यद से इति तो ये जो तीन पक्ष हैं शुरू सुरु वाले सुरुवा जीव ग्य ब्रह्म का अवयव विकार और भिन्न गंतव्य से गंता जीव ये जो तीनों पक्ष हैं इनको लेना है इन पक्षत्रय शब्द से किंच अयुक्तम यहाँ पक्षत्रयम है ये तीनों पक्ष जो भाष्य में शुरू में कहे थे दो भेदा भेदवादी के और एक भेदवादी का अत्यंत भेदवादी का ये जो तीनों पक्ष हैं ये तीनों पक्ष अयुक्त है यानी अनुचित है युक्ति विरुद्ध है कैसे तो कहते इसलिए कि संसारित्व तात्विक जीव भाव नाशे तात्विक जीव स्वरूप नाश प्रसंगात इन तीनों पक्षों में जीव का वास्तविक स्वरूप संसारित्व है जीव को वास्तविक ही संसारी मानते हैं इसलिए जीव में संसारित्व वास्तविक है तो तात्विक जीव भाव यानि वास्तविक जीव स्वरूप क्या है तो संसारित्व संसारित्व ये जीव का वास्तविक स्वरूप है ये तीनों के मत में अवयव अवयवी वाले के मत में भी विकार विकारी भाव पक्ष में भी और अन्य पक्ष में भी और जब मोक्ष होगा संसार का नाश होगा तो फिर संसारी जीव संसार का नाश होने पर कैसे रहेगा उसका जीव भाव का भी नाश होगा संसारित्व का संसारित्व यानी संसार जैसे द्रव्यत्व जाति मतव यानी द्रव्यत्व जाति ऐसे संसारित्व में यानी संसार और उसका नाश हो जाएगा तो फिर संसारित्व जो जीव का स्वरूप है वो भी नष्ट हुआ संसारी तो संसारित्व है वही जीव का स्वरूप है और वो नष्ट हो जाएगा तो फिर जीव ही नहीं रहा तो मुक्त कौन हुआ फिर जीव का नाश प्रसंग आएगा संसार का नाश मानेंगे तो तो तात्विक जीव स्वरूप नाश प्रसंगा तो और जैसे हमने जीव भाव को तो काल्पनिक माना है वेदांतियों ने और जीव का पारमार्थिक स्वरूप माना है ब्रह्म असंसारी ब्रह्म ये जीव का पारमार्थिक स्वरूप है और औपाधिक स्वरूप है संसारित्व ऐसा इन तीनों ने तो माना नहीं संसारित्व जीव का औपाधिक स्वरूप है काल्पनिक स्वरूप है और वास्तविक असंसारी ब्रह्म ही स्वरूप है ऐसा जैसे वेदांती मानते हैं ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया ये आगे कह रहे हैं कि न तो अस्मा भी रिव जीवस्य ब्रह्मात्म जीवस तात्कीक यद अंत संसारनाशे नश्येषु जैसे हमने जीव का वास्तविक स्वरूप माना है अस्मा भी, क्या कि ब्रह्मात्मत्व जीव का वास्तविक स्वरूप है ऐसा आपने नहीं माना है तो तात्विक रूपम जीवस्य से त्वया न अंगीकृतम आपने स्वीकार नहीं किया है हमारे तरह यद अस्य संसार नाशे न न तो ब्रह्म तो स्वरूप तो असंसारी है तो संसार नष्ट होने पर भी वो असंसारी ब्रह्म भाव रहेगा हम तो जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप ही मानते हैं वो तो संसार न रहने पर भी रहेगा मुक्ति दशा में लेकिन आपका अवयव रूप जीव घनता और विकार रूप घनता तथा ब्रह्म से भिन्न रूप गनता वो मोक्ष दशा में रह नहीं पाएगा संसार निवृत्त होने पर संसारी जीव भाव जो वास्तविक है वही समाप्त होगा तो फिर गनता ही नहीं रहा तो गंतव्य को कौन प्राप्त करेगा ह मुक्त कौन होगा मुक्ति जीव की मुक्ति अवस्था में जीव का अभाव मानना पड़ेगा संसार के अभाव के साथ ही संसारी भी चला गया और दूसरा कोई वास्तविक ब्रह्म भाव तो आपने माना नहीं है ये दोष आता है तीनों पक्ष में तो किंच पक्षत्र संसारित जीव संसारितत्वजीवभावे नाशे जीव स्वरूप नाश प्रसंगा न अस्भिईवया ब्रह्मात्म जीवस्थ तात्व अंगीकृत यद अस न न्येत इस अभिप्राय से इत्याह यानी इस अभिप्राय से इन तीनों पक्षों में एक साधारण दोष बताया जा रहा है जीव के नाश का प्रसंग सर्वेशु एतु पक्षेशु अनिर्मोक्ष प्रसंग वो मुक्त क्या हो रहा है नष्ट ही हो रहा है मोक्ष अवस्था में रही नहीं रहा ये दोष आ रहा है क्योंकि संसारी आत्मत्व तो अनिवृत्त संसारी आत्मत्व तो उसका वास्तविक स्वरूप माना है यदि तो फिर जो वास्तविक है वो रहेगा हमेशा ही उसकी निवृत्ति नहीं होगी संसारित्व बना ही रहेगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा और यदि निवृत्त होता है कहेंगे संसारित्व तो निवृत्त हुआ स्वरूप नाश प्रसंग तो निवृत्त होगा तो फिर मोक्ष ही नहीं होगा मुक्त ओ, जिसको मुक्त होना है वही नहीं रहा तो मोक्ष किसका होगा इस, हाँ जीव ही मर जाएगा तो ब्रह्म तो मुक्त ही है उसको तो मुक्त नहीं होना है तो गनता ही नहीं रहेगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग ये जो दोष वह बना ही रहेगा और ब्रह्मत्म तो अनभ्युपगमात क्योंकि जीव का असंस पारमार्थिक स्वरूप असंसारी ब्रह्म नहीं माना आप लोगों ने तीनों ने भी <coughs> इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष आएगा अब यु कैश्चित जल इत्यादि से मीमांसकों का मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ननु किं ब्रह्म संसारा भाव सच मोक्ष स च कर्मात्रेण शेष्य कर्म मत उद्भाव्य निरस्यून इत्यादिना कर्मजड़ हैं मीमांस तो मीमांसकों का मत का उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं कहते हैं किम ब्रह्मत्वेना जीव को वस्तुतः ब्रह्मरूप मानने से क्या प्रयोजन है मोक्ष के लिए जीव को ब्रह्मरूप मानने की जरूरत नहीं है संसार है जन्म मरण तो जन्म मरण का अभाव यही मोक्ष है जन्म मरणा भाव रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यकता नहीं है जीव को ब्रह्मरूप मानने की इसलिए मीमांसक कहते हैं किम ब्रह्मत्वे न जीव तो जीव को असंसारी ब्रह्मरूप मानने से क्या प्रयोजन है मुक्त होने के लिए मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को ब्रह्मरूप मानने की आवश्यकता नहीं है जीव ब्रह्म रूप माने बिना भी ब्रह्म से अभिन्न माने बिना भी मोक्ष सिद्ध हो सकता है जीव का इस अभिप्राय से कहते हैं कि किम ब्रह्मत्व किम शब्दाक्षे अर्थ में है अर्थ है जीव को ब्रह्म से अभिन्न माने बिना भी जीव का मोक्ष सिद्ध हो सकता है ये उनका अपना पूर्वाग्रह है कहते हैं मोक्ष का स्वरूप तो क्या है तो संसाराभाव किल मोक्ष तो किल यानी निश्चय ही संसारा भाव ही तो मोक्ष है पुनर्जन्म न होना ये मोक्ष है जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी तो जन्म मरण का अभाव जन्म मरण है संसार उसका अभाव है मोक्ष जन्म मरण के अभाव रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है जीव को परमार्थतः ब्रह्म रूप समझना अनावश्यक है ये मोक्ष संसाराभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो सकता है संसार का जो निमित्त है उस निमित्त को हटा दें, तो संसार का अभाव हो जाएगा घटा भाव के लिए घट घटका कारणभूत जो मिट्टी है उसको हटा दें तो फिर घट ही नहीं रहेगा बांस समाप्त कर दे तो न रहेगा बांस तो बनेगी नहीं बांसुरी तो बजेगी भी नहीं न बजेगी बांसुरी ऐसा है कहते हैं ना तो कारण को नष्ट करने से कार्य होगा नहीं तो संसाराभाव मोक्ष है तो मोक्ष की सिद्धि के लिए संसार के कारण को जानो और उस संसार के कारण को समाप्त कर दो तो संसार भाव सिद्ध हो जाएगा मोक्ष सिद्ध हो जाएगा जीव का तो कर्म संसार का कारण क्या है कर्म जन्म मरण क्यों हो रहा है चौरासी लाख प्रकार की योनियों में जीव को घूमना पड़ रहा है किस लिए उसके द्वारा किए गए पुण्य पापात्मक कर्म का फल भोगने के लिए जीव गीव एक यही कहते हैं कि कर्म ही अपना फल भुवाने के लिए उत्कृष्ट निकृष्ट मध्यम यौनी में जीव को ले जाता है चौरासी लाख प्रकार की जो यौनिया है न स्थल शरीर है उन स्थूल शरीरों की प्राप्ति कर्म करा रहा है अपना फल भुगाने के लिए तो संसार का कारण हो गया कर्म और उस कर्म को समाप्त कर दो तो कर्म नहीं रहेगा संसार का हेतु हेतुभूत तो जन्म नहीं होगा और ये जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो जाएगा कारणाभावात्म इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सच कर्माभाव स कर्मात्र शब्द का अर्थ है सिद्धेती। सिद्ध होगा, सिद्धो भविष्य मोक्ष सिद्ध होगा किससे कर्माव मात्र से संसार का कारण है कर्म उसका अभाव कर दो तो कारण नहीं रहेगा तो निमित्ता पाए निमित्तापाय अपायो इस नियम के अनुसार मोक्ष सिद्ध हो जाएगा इति कर्म जड़ान मतम यह मीमांसकों का मत है इसका उद्भाव्य उत्थापन करके निरस निराकरण करते हैं भाष्यकार भगवान यत्व इत्यादि वाक्य से पहले उद्भावन करते हैं और फिर निराकरण करते हैं तो आगे हैं गया हाँ, यु कच्चित जल पेते नित्यानि नैमित्तिकानि कर्मा अनुष्ठियन्ते प्रत्यवाय अनुत्पत्त स्वर्ग नरक प्रतिषिधा चरीह्रीय स्वर्गनरकनवां देहोप्या उपभोगेन क्षप्य इत्यतो वर्तमान देहांतर देहपाता ऊर्धम देहांत स्वरूपस्थान लक्षण विनापि ब्रह्मात्मतया ब्रह्मात्मत एवं वृत्य इति इति यत ऐसा जो मानना है मीमांसकों का तद असत इसे निराकरण करेंगे पहले इतना उत्थापन कर दिया उनके मत का तो कैश्चित मीमांस कई ही जल पेते यानी कथित कहा जाता है तो कुछ मीमांसकों के द्वारा जो ये कहा जाता है कि नित्यानी कर, नैमित्तिक अनुष्ठियन्ते चार प्रकार के कर्म हैं नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध इनमें से नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से जन्म नहीं होता है नित्य नैमित्तिक कर्म मीमांसक मतानुसार जन्म के हेतु नहीं बनते हैं उनका कोई फल नहीं होता नित्य नैमितिक कर्म का अनुष्ठान करने से कोई फल सिद्ध नहीं होता न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है करने से कोई फल नहीं होता और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नामक दोष लगता है तो प्रत्यवाय नामक दोष न लगे इसके लिए नित्य नैमितिक कर्म मनुष्यों को करते रहने चाहिए ऐसा मीमांसक समझाते हैं प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नियमित कर्म करते रहें और कामयानी प्रतिसिद्धानी च परिहियंत तो काम्य कर्म है सकाम पुण्य कर्म स्वर्ग कामो यजेत तो इत्यादि संसार अंतपाती जो स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त आदि रूप फल हैं अभ्युदय रूप फल हैं इस जन्म में अनुभूय और जन्मांतर में अनुभूयमान संसार अंतपाती दृष्ट फल या अदृष्ट फल के साधनभूत जो कर्म है उन्हें कहा जाता है सकाम कर्म उन कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाएगा कामयानी परिहते उनको छोड़ देगा और प्रति और जो निषिद्ध कर्म है मां हिंसा सर्वभूतानी इत्यादि से वो निशिद्ध कर्म भी नहीं करेगा हिंसा दि उनको भी त्याग देगा तो सकाम कर्म और निषिध कर्म का त्याग और परिहते स्वर्ग नरक अन क्यों छोड़ दिए जा रहे हैं सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म कते स्वर्ग नरक अनवाप्त अवाप्ति तो होती है प्राप्ति तो स्वर्ग की प्राप्ति यदि चाहिए अवाप्ति का अर्थ है प्राप्ति अनवाप्ति का अर्थ है प्राप्त न प्राप्त हो इसलिए प्राप्ति न हो स्वर्ग की तो काम्य कर्म छोड़ दें काम्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी सकाम पुण्य कर्म करने से और पाप कर्म करने से नरक की प्राप्ति होगी तो नरक की प्राप्ति ना हो इसके लिए प्रतिषिद्ध कर्म छोड़ दिए जाते हैं मनुष्य को छोड़ देने चाहिए नरक से बचना है तो और स्वर्ग से बचना है तो सकाम कर्म छोड़ दें नित्य निमित्तिक कर्म करता रहें तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा तो स्वर्ग नरक अनवापत अनव कामयानी प्रतिषिधानी च ये हुआ और प्रारब्ध कर्म जो है वो सांप्रत दे कर्माणि सांप्रत देह यानी वर्तमान देह और इस देह से जिन कर्मों का फल उपभोग करना है उन्हें कहा जाता है सांप्रत देहोपभोगी कर्माणि वो है प्रारब्ध कर्म उन्हें तो उपभोगे न एवं क्षप्यन्ते उनके कर्म उन कर्मों का फलोपभोग करके ही समाप्त किया जाता भोग मात्र से वो समाप्त हो जाता है तो जब इस शरीर से भोग ने योग्य सारे कर्म फलोप करके समाप्त कर दिए सकाम कर्म और पाप कर्म किए ही नहीं नित्यनैमित्त कर्म मात्र करता रहा तो शरीर छूटने का समय आएगा तो कोई भी जन्मांतर दिलाने वाला स्वर्गीय शरीर दिलाने वाला सकाम कर्म नहीं है और नरकादि की प्राप्ति कराने वाला पाप कर्म भी नहीं है निशिद्ध कर्म तो निमित्त कर्म न होने से कर्म रूपी निमित्त न होने से उसका अभाव होने से जन्मांतर नहीं होगा ये संसाराभाव है वो संसारा कर्मा भाव रूप मोक्ष कर्माभाव मात्र से सिद्ध हो जाएगा तो क्या जरूरत है जीव को परमार्थत ब्रह्म रूप मानने की ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो त देहोपभोग्या च कर्मा उपभोगेन न एवं क्षप्यतेतः वर्तमान देह पातात् ऊर्धव वर्तमान शरीर छूट जाने के बाद देहांत प्रतिसंधान कारणाभा तो देहांतर की प्राप्ति का कारण कोई न होने से कर्म न होने से कर्म से ही शरीर प्राप्त होता है और वो कर्म कौन से सकाम कर्म या निषिद्ध कर्म वही जन्मदि लाते हैं उनका तो अनुष्ठान ही नहीं किया <coughs> तो कारणा कारणाभाव स्वरूप अवस्थान लक्षण कैवल्यम तो स्वरूप अवस्थान रूप जो कैवल्य है वह वीनापि ब्रह्मात्मत एवं व्रत से शिष्य एवं व्रत से यानी ऐसा जीवन जी रहा है जो नित्य नैमित्तिक कर्म करता जा रहा है पाप कर्म नहीं कर रहा है सकाम पुण्य भी नहीं कर रहा है और वर्तमान शरीर से भोगने योग्य कर्म का फलोपभोग करके समाप्त कर दिया वर्तमान शरीर छूट रहा है तो उसके बाद कोई भी उसको जन्म दिलाने वाला कर्म न रहने से उसका मोक्ष हो जाएगा शरीरांतर की प्राप्ति न होना ही स्वरूप अवस्थान है तो इस प्रकार स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध हो जाएगा बिना ब्रह्म स्वरूप जीव को माने ही एवं वृत्त से मोक्ष शि मोक्ष सिद्ध होगा स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष कैवल्य श्यती का करता है कैवल्यम सच्यति यानी कैवल्य सिद्ध होगा ब्रिट लकार का रूप है किसको किसको कैवल्य सिद्ध होगा प्राप्त होगा तो एवं व्रत जो हमने बताया प्रकार इस प्रकार से जो रह रहा है जीवन भर उसका मोक्ष हो जाएगा ऐसा इति यत कैश्चित जलप्यते कुछ कर्म जड़ों के द्वारा जो ये कहा जाता है कहते हैं तद असत ये उनका कहना गलत है ऐसा करने मात्र से मोक्ष होगा ये नहीं कह सकते ऐसा एक जन्म बिताने से नहीं होगा वो तो संचित कर्म तो बने ही रहते हैं ना। पहले अनेकों इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से करते आ रहे हैं जो कर्म उनका एक ही जन्म में फलोपभोग नहीं होता अभी तक किए हुए कर्मों में जिनका फल भोग नहीं हुआ वे मात्र प्रारब्ध बनकर के एक ही शरीर से भोग भोगने योग्य हैं ऐसा नहीं है उनमें तो कितने विपरीत विपरीत कर्म हैं। कुछ कर्मों को भोगना है देवता शरीर से तो कुछ कर्मों को भोगना है संचित कर्मों में से नारकीय शरीर से तो एक ही शरीर से कैसे भोगे जाएंगे मनुष्य शरीर से ही तो वे संचित कर्म विद्यमान होने से उस उनका फलोप करने के लिए जन्म मिलता रहेगा ये सब आगे बताया जा रहा है ये ऐसा आचरण करने वाले को मात्र मोक्ष होता है एक जन्म में ही ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है तद असद प्रमाणाभाव इत्यादि से कहा जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल